शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष महाराज की स्मृति डॉक्टर के वी पुटापा मैसूर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति दूसरे दिन आठ अक्टूबर 1929 सौ उनतीस ईस्वी आश्विन शुक्ला ष्ठी थी स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी ने मुझसे कहा आज यथार्थ में ही उत्तम शुभ दिन है आज से शारदीया दुर्गा पूजा आरंभ होने होगी तुम तो कभी हो आज के दिन इच्छा ग्रहण तुम्हारे लिए गंभीर तात्पर्युक्त और अर्थपूर्ण है उनकी बातें केवल निरर्थक स्तुति वाक्य नहीं थी आज अड़तीस वर्ष के अन्तर जब मैं इन बातों को लिख रहा हूं, तो उन वाक्यों का तात्पर्य और अर्थपूर्ण रूप से समझ सकता हूं। यथार्थ में उस दिन मैंने जो आशीर्वाद पाया था वही मेरे जीवन की सारी संपत्ति विपत्तियों में से हाथ पकड़ मुझे अब तक लेता चला आ रहा है और उसी ने अनेक उच्च साहित्यिक कृतियों का यंत्र बनाकर मेरे जीवन को कृतार्थ किया है स्वामी अभिलेखक के कन्नड़ भाषा में रचित श्री रामायण दर्शन महाकाव्य पर 1928 सौ अट्ठाइस ईस्वी की ज्ञानपीठ पुरस्कार रूप से 50,000 हजार रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है यह महावाक्य अमित्राक्षर छंद में 25,000 श्लोकों में रचित तथा 870 सौ पृष्ठों में संपूर्ण है इस ग्रंथ का तृतीय संस्करण चल रहा है इसके मेरी का प्रसंग है। उस आनंद में अनुभूति को कौन वाक्य राशि प्रकट कर सकती है वे वाक्य तो इस वस्तु की पवित्रता शुद्धता और शुचिता नष्ट कर डालेंगे अतः मैं बताऊंगा कि यह अनुभूति व्याख्या से अतीत है अपनी तैनंदनी से कुछ अंश उद्धृत कर बताता हूँ आज वास्तव में सबसे अधिक तात्पर्यपूर्ण दिन है आज मैंने श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज से दीक्षा लाभ किया है किंतु इस विषय को गुप्त रखना चाहिए इसलिए मैं और कुछ लिखना नहीं चाहता दीक्षा के संबंध में श्री महापुरुष ने स्वयं कहा है दीक्षा दान के विषय में हम लोग पुरोहितों की पद्धति का अनुसरण नहीं करते हम लोग बड़े बड़े तंत्र मंत्र भी नहीं जानते और यह भी मानते हैं कि जीवन में उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है मैं केवल श्री ठाकुर को ही जानता हूं, वे ही मेरी सब कुछ हैं उन्हीं का नाम और उन्हीं की शक्ति उनकी इच्छा के अनुसार ही हम सबको उनका नाम देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर कृपा करके इन्हें ग्रहण कीजिए इन्हें विश्वास भक्ति और आशीर्वाद दीजिए धर्म प्रसंग में स्वामी शिवानंद महापुरुष ने मंत्र के संबंध में और भी कहा है मंत्र का अर्थ क्या है मंत्र है भगवान का नाम प्रत्येक मंत्र के साथ जो बीज बताया जाता है वह भगवान के विविध रूपों के प्रकाश को ही प्रकट करता है बीज और नाम मिलकर मंत्र होता है संक्षेप में मंत्र जब ऐसी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग भगवान का स्मरण कर सकते हैं जब कोई मंत्र जब करता है तब वह यथार्थ में भगवान को ही पुकारता है धर्म प्रसंग में स्वामी शिवानंद गुरु के पद गौरव और दीक्षादान पद्धति की एक चित्ताकर्षक घटना है पुण्य स्वामी ब्रह्मानंद प्रभृति श्री रामकृष्ण के साक्षात शिष्यगण काशी में किसी को दीक्षा नहीं देते थे किंतु महापुरुष जी इस नियम को नहीं मानते थे उनके एक सेवक के इस विषय में प्रश्न करने पर उन्होंने कहा था देखो मैं दीक्षा देता हूँ ऐसा भाव मेरे मन में कभी नहीं आता ठाकुर की कृपा से मेरे मन में गुरु बुद्धि कभी नहीं प्रविष्ट हुई एकमात्र शिव महादेव ही जगत गुरु हैं इस युग में विश्व गुरु हैं श्री राम देव। वे ही भक्तों को प्रेरणा देकर यहाँ भेजते हैं और वे ही मेरे हृदय में बैठकर कर दीक्षा देते हैं वे मुझे जैसे चलाते हैं मैं उसी भाव से चलता हूँ ठाकुर ही मेरी अंतरात्मा है धर्म प्रसंग में स्वामी शिवानंद श्री रामकृष्ण देव के एक अंतरंग पार्षद एवं ईश्वरतुल्य महापुरुष से दीक्षा लाभ करना एक दुर्लभ वस्तु है जिसे कहकर समझाया नहीं जा सकता और जिसके पवित्र प्रभाव की उपलब्धि केवल गंभीर ध्यान द्वारा ही की जा सकती है दीक्षा लाभ के अनंतर हम लोग दुर्गा पूजा के अंतिम दिन तक बेलूर मठ में रहे भौगोलिक तथा आध्यात्मिक दिशाओं से विचार करने पर कहा जा सकता है कि हम लोग श्री महापुरुष महाराज के कृपा वृक्ष में ठीक चिड़ियों के बच्चों की तरह उन महान गुरु के पवित्र चरण कमलों में मेरे आश्रय लेने से स्वामी सिद्धेश्वरानंद के आनंद की सीमा नहीं रही उन्होंने हमें दक्षिणेश्वर के अतिरिक्त कलकत्ते के विशेष स्थानों तथा मास्टर महाशय श्री माँ और पूजनीय स्वामी अभेदानंद जी के समान महात्माओं का दर्शन कराया इससे आध्यात्मिक अनुभूति के क्षेत्र में हम लोग और भी अधिक लाभान्वित हुए इसके अतिरिक्त स्वामी शाश्वतानंद और स्वामी विजयनंद से रविन्द्रनाथ ठाकुर माइकल मधुसूदन दत्त और नदरुल इस्लाम की विख्यात साहित्य रचना वाली मूल बंगला में सुनने का सहयोग प्राप्त हुआ जिसने मेरे कवि मन को उच्च आशा को प्रचुर आनंद प्रदान किया बेल उलमठ में रहने सब, रहते समय हमें श्री महापुरुष महाराज के चार पाँच दर्श आज बार दर्शन करने का दुर्लभ सहयोग मिला था उनका शरीर अस्वस्थ रहने के कारण हम उनसे अधिक वार्तालाप नहीं कर सके किन्तु अभी उनके सामने गए तभी उन्होंने माता जब भी उनके सामने गए तभी उन्होंने माता के समान स्नेह प्रदर्शन किया आग्रह के साथ वे हमारे स्वास्थ्य और भोजन आदि के संबंध में प्रश्न करते थे दक्षिण भारत के होने के कारण हम लोगों को बंगाली भोजन सहन हो रहा है अथवा नहीं यह एक एक करके जानना चाहते थे अंतिम बार जब हम महापुरुष जी की को प्रणाम करने गए तो उन्होंने हम दोनों को प्यार के साथ आशीर्वाद देते हुए कहा श्री गुरु महाराज सदा ही तुम्हारी साथ हैं ज्ञान तुम्हारे ही सदा ही तुम्हारे साथ हैं ज्ञानालोक मंडित एक चेतन मन और दिव्य उपस्थिति का भाव लेकर जब मैं मैसूर लौट आया तो हर समय अपने को मानसिक और आध्यात्मिक दोनों ही ओर से अन्यान्यों की तुलना में अधिक संपन्न समझने लगा बातचीत के प्रसंग में जब मैंने एक वृद्ध विज्ञान के इस विषय में कहा विद्वान से इस विषय में कहा तो उन्होंने उत्तर में बताया हाँ दीक्षा के बाद इस प्रकार मन की अवस्था होती है जब चेतन मन उर्धुगामी होता है तभी ऐसा होता है क्या इसमें कोई संदेह है कि महापुरुष जी मेरे चेतन मन को जगाकर उर्द्व ले गए हैं एक बार बातचीत के प्रसंग में महापुरुष जी ने कहा था जिन लोगों ने ठाकुर को नहीं देखा है किंतु हम लोगों को देखा है वे भी धन्य हैं, क्योंकि हम लोग उनके अंश हैं इससे ऐसा कोई न सोचे कि दीक्षा के बाद मेरा जीवन उत्थान पतन के बिना ही कल्याण के मार्ग में सीधे अग्रसर होता रहा है किसी भी साधारण मनुष्य के समान मुझे भी जीवन के चढ़ाव उतार का सामना करना पड़ा है मुझे शारीरिक कष्ट और इंद्रिय सुख के सामने खड़ा होना पड़ा है पराजय से मैं टूट गया और फिर विजय से भी फिर सिर उठा ऊंचा किए खड़ा हो गया किंतु इतना होने पर भी मैं खूटा पकड़ खड़ा हूँ जैसे लड़के खेलते समय करते हैं यहाँ खूटा था गुरु श्री गुरु महाराज श्री कृष्ण का नाम और मेरे गुरुदेव के पवित्र चरण कमल उन्होंने ही मेरी सदा रक्षा की है और अभी वे अभी मैं अपने मार्ग से भटका तभी शुभ मार्ग में मुझे चलाया है एक बार किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भक्त के पूर्व असत जीवन के प्रति श्री महापुरुष महाराज की दृष्टि आकर्षित करने पर उन्होंने कहा था तुम कहते हो कि वह पहले बहुत ही असत था किन्तु जो गत हो गया है वह अब नहीं है अब तो वह यहां आकर श्री श्री ठाकुर के पवित्र चरण कमलों का आश्रय पा गया है उसके जितने पाप थे सब धुल जाएंगे ठाकुर भाग्य विधाता और कपाल मोचन हैं वे सब कुछ पोष डाल सकते हैं यह मनुष्य योगावतार के चरणों में आश्रय प्राप्त हुआ है क्या यह मामली बात है शुभ संस्कार के बिना ऐसा कभी नहीं हो सकता गुरु महाराज ने उसे बचा लिया है उनके सामने कोई भी पाप बड़ा नहीं है वे अंतर्यामी है वे भूत भविष्य और वर्तमान जानते हैं उसके उसने जब उनके सामने अपना पाप स्वीकार किया है तो निश्चय जान लेना कि वह उन पापों से मुक्त हो गया है हाँ उन्होंने ही घोषणा की थी कि पूर्व जन्म के शुभ संस्कार के बिना ऐसी अलौकिक घटना घटित नहीं हो सकती केरल के किसी एक स्थान में जन्म ग्रहण करके कर्नाटक के किसी प्रांत में उत्पन्न एक व्यक्ति को साथ लेकर बंगाल के किसी स्थान में अवतीर्ण एक सुमहान गुरु के श्रीचरणों में उपस्थिति